आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जहा पर आवश्यक है हम सभी को मिलकर काम करने की तो आइए आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में खास बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा कुछ लोग हमारे साथ आबूरोड में आए हुए हैं काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का काम ये कर रहे हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से मेरे साथ आज के शो में खास शिरकत करने वाले हैं मदन जी दिलीप जी प्रवीण जी सुशीला जी यूनोस और मुन्नी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये सभी लोग अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से शिक्षा का जो स्तर है आज आबूरोड का जो खास करके गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है और किस तरह का थोड़ा परिवर्तन जो लाना चाहते हैं ताकि बच्चों में एक नयापन आ जाए शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़े उनका और उनका बौद्धिक स्तर अच्छी तरह से विकास हो इसके ऊपर खास काम करने की जरूरत पड़ी है और वो चीज़ें बौद्ध शिक्षा समिति के माध्यम से करने जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले मदन जी से कहूँगा कि वो इस कार्य को करने के लिए क्या उनको प्रेरणा मिली किस तरह का वो सर्वे किया है जो इस आबूरोड में आकर वो इस तरह के काम कर रहे हैं धन्यवाद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बौद्ध शिक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीस वर्षों से कम्युनिटीज के साथ में काम कर रही है और उस काम में जो भी हमारी लर्निंग्स रही है जो हमने सीखा है समझा है वो भी हम आबरोड सहित और पूरे राजस्थान में उसको हम बांट रहे हैं तो यहाँ आबूरोड ब्लॉक में एक तरह से पहले से बहुत सारी संस्थाएँ काम कर रही है शिक्षा में और समुदायों के साथ जागरूकता को लेकर के लेकिन शिक्षा के संदर्भ में टाटा ट्रस्ट के माध्यम से और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से एक तरह से आवश्यकता महसूस की गई कि समुदायों के साथ काम तो हो रहा है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाएं उसके लिए काम करने के लिए टाटा ट्रस्ट और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस ने बोध के साथ राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के अंतर्गत हमारे साथ में तीस स्कूल और तीस आंगनबाड़ी का हम लोगों ने एक तरह से प्रारंभिक स्तर पे चयन किया और चयन में एक तरह के आवश्यकता महसूस की कि हमने एक स्तर पे तो चयन कर लिया लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को क्या पंचायत के सरपंच को क्या जनप्रतिनिधियों को क्या जन समुदायों को भी ये बदलाव करने की आवश्यकता लगती है क्या तो हमने सब जगह अलग अलग जगह जाकर के गाँव गाँव ढाणी ढाणी में फलियों में जा जा करके हमने ग्राम समुदायों से जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और बातचीत में यह आया कि सबको लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और यह आबूरो की बात नहीं है सब जगह ही शिक्षा का स्तर एक तरह से गिर रहा है ऐसा सब लोग महसूस कर रहे हैं अब महसूस तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए प्रयास क्या किए जाए ये एक हम सब के लिए चिंता का बात है और विचार करने का एक मुद्दा है तो हम लोगों ने बोध ने अब तक जो भी सीखा है समझा है तो सबसे पहले हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की तो पंचायतों के साथ बात की सभी सरपंचों ने एक तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने का एक वादा किया और कहा कि हमें इसकी आवश्यकता लगती है बोध हमारे साथ यदि काम करता है तो हम पूर्ण रूप से, से इनका सहयोग करेंगे तो बोध शिक्षा समिति ने एक तरह से आबू रोड के सभी पंचायतों में तो नहीं है पर दस ग्राम पंचायत दस ग्राम पंचायतों कुछ तो भाकर क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है वो और कुछ ये भित्रोट क्षेत्र जो अपन जिसको बोलते हैं बहादुरपुरा से लेकर के निचलागढ़ की दस ग्राम पंचायतों के साथ तीस स्कूल्स और तीस आंगनवाड़ियों में काम किया आंगनवाड़ियों को भी लेने के पीछे ये मूल बात है कि भाई तीन से पांच वर्ष की जो उम्र होती है स्कूल में आने से पहले एक तरह से बच्चों की जो लेखन पठन की तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं हो पाने की वजह से भी बच्चों का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ठीक से नहीं हो पाती है ऐसे में हमारा अनुभव यह कहता है हमने बोध ने काफी सारे प्रिंस्कुल सेंटर जयपुर और अलवर में हमारे चल रहे हैं तो उसमें यही हमारी सीख रही कि इन बच्चों के साथ भी हम आंगनवाड़ियों के तीन से पाँच वर्ष के बच्चों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार बच्चों को इस उम्र में क्या सीखना चाहिए ठीक से बोलना आए ठीक से बात करना आए उन, उनकी एक तरह से सीखने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उनका आंगनवाड़ी और स्कूलों के प्रति एक लगाव बन जाए उनके आने जाने की आदत में सुधार आ जाए मां बाप का भी इस तरीके का सरोकार इस तरीके का लगाव बन जाता है तो वो हमारा एक बड़ा अचीवमेंट होगा एक बड़ी सफलता होगी ये कोशिश के साथ इस उद्देश्य के साथ हमने आंगनवाड़ियों के साथ भी शुरू किया और सभी लोग ये मानते भी हैं खासतर से गवर्नमेंट टीचर्स भी ये मानते हैं कि भाई तीन से पांच वर्ष की उम्र के बच्चों के साथ यदि अच्छा काम होता है सीखने सिखाने का लेखन पठन के पूर्व की तैयारी का यदि काम होता है तो वो मानते हैं कि छह वर्ष का बच्चा यदि पहली क्लास में आता है तो उसकी बुनियादी नींव उसका बुनियादी काम ज्यादा मजबूत होगा और ठीक से आगे की क्लासेज में पढ़ पाएगा और ये शोध में भी आया ऐसे रिसर्च भी हुए हैं उनमें सब में एक तरह से ये सिद्ध हो गया है और हमने राजस्थान सरकार को एक तरह से इस तरीके का काम करके बताया और जिसके माध्यम से अभी लेखन पठन के पूर्व की तैयारी का एक प्री स्कूल का पाठ्यक्रम बोर्ड ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बनाया है और वो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अब लागू किया जा रहा है तो बोध ने इन 30 आंगनवाड़ी केंद्रों में तो यहाँ तो हमने पूरी गतिविधियाँ पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है मेरे साथी लोग अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताएंगे कि उन्होंने काम को कैसे किया है क्या क्या उनको समस्याएँ आई है ये।, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल टास्क है खासतौर से आप देखेंगे इस इस आदिवासी क्षेत्र में तो भाषा का एक बहुत बड़ा बेरियर है भाषा इतनी बाधा है कि उनके साथ जिस ग्रासिया समाज जिस भील समाज के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ यदि करना तो उनकी भाषा आपको आनी जरूरी है हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोकल फैसिलिटेटर्स हम सब लोगों ने लिए हैं कि उनकी मदद से हम काम कर रहे हैं तो अभी धीरे धीरे क्या अचीवमेंट रहा अभी हमारे साथी लोग आपके साथ शेयर करेंगे पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों ने इसमें पूरा हमारा सहयोग देने के लिए और एक बात और यहाँ पे जो ग्रासिया समाज सेवा समिति बनी हुई है उसके कुछ लोकल लीडर्स हैं उन्होंने उनसे जब, जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि काम बहुत सारी संस्थाएं भी कर रही है सरकार भी कर रही है लेकिन कुछ अच्छा अचीवमेंट लाने के लिए हम सबको एक साथ होर होने की जरूरत है यदि बोध भी हमारा मदद करती है हमारा सहयोग करती है तो हम भी उनका साथ पूरा देंगे तो उनका भी समर्थन हमें इस काम में मिल रहा है गवर्नमेंट टीचर्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट टीचर्स के पास में इतना ज्यादा बोझ है कि वो विभिन्न योजनाओं में ही ज़्यादातर उनका समय व्यस्त होता है ऐसे में उनके साथ बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का जो काम होना चाहिए वो प्राथमिकता में किसी भी वजह से मानो वो नहीं रह पाता है जरूरत तो है शिक्षक पढ़ाना चाहता है लेकिन इतने ये एक एक, एक इशू है कि उस पर हम लोग ज़्यादा हम बात नहीं कर पाते हैं पर माँ बाप एक सवाल जरूर पूछता है और वो हम सब चाहते हैं कि पूछें कि मेरा बच्चा चार साल तक पांच साल तक स्कूल में गया मेरे बच्चे ने सीखा क्या नहीं सीख पाया ये किसकी जिम्मेदारी है ये पांच साल तो इंपोर्टेंट जो उम्र थी वो बच्चों की निकल गई मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं सीख पाया या सीख पाया तो वो तो उसके लिए बहुत ज्यादा सफलता वाला है जो बच्चा आगे बढ़ जाएगा लेकिन जो नहीं सीख पाया ना वो बच्चा तो वहीं से वापस घूम जाएगा वो आगे कैसे बढ़ेगा ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से उनको क्या करना अच्छा लगता है उनको गीत गाना अच्छा लगता है उनको नाटक करना अच्छा लगता है उनको खेलना अच्छा लगता है उनको नाचना अच्छा लगता है उन सभी विधाओं का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उन बच्चों के साथ में अभी हमारे शिक्षा समर्थक साथी जो है वो सभी राजकीय शिक्षकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे राजकीय शिक्षक साथी भी काम करना चाहते हैं उन्होंने इसमें बहुत सहमति जताई है और उनका सरोकार भी इसमें उभर कर के सामने आया है बहुत सारी जगह आप जब जाएंगे मैं तो कहूंगा कि आप लोग जरूर जाए इन तीन स्कूलों में और वहां जाकर के देखें तो आपको फर्क लगेगा इसी तरह से हमें लगता है कि केवल टीचर्स के साथ काम करने से ही काम नहीं चलेगा टीचर्स के अलावा बच्चों के साथ भी अपन को काम करना चाहिए हम कर रहे हैं इसके साथ साथ समानांतर रूप से माँ बाप के साथ अभी क्या हो रहा है आप किसी भी टीचर से बात करेंगे वो प्रशिक्षण लेना पसंद नहीं करते हैं इतने प्रशिक्षण गवर्नमेंट ने कर दिए हैं कि अब वो प्रशिक्षण लेने से बचना चाहते हैं कि भाई हमें किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ाने दो आप वो ये कहते हैं ट्रेनिंग की भी जरूरत है तो या तो पता नहीं उन ट्रेनिंग्स में कितना आकर्षक कितना रुचि कर काम होना चाहिए शायद वो नहीं हो पा रहा हो इसलिए वो ये कहने लग गए बाकी तो कोई आदमी भी काम करता है तो उसको तो लगातार सीखने की आवश्यकता होती है और शिक्षक को प्रशिक्षण की कार्यशालाओं की आवश्यकता तो होती है लेकिन आप पूछेंगे तो वो इसके लिए शायद ज्यादा हानि भरेंगे ज्यादा सहमति नहीं जताएंगे लेकिन दूसरी तरफ देखें जिसमें हम बात करते हैं कि भाई स्कूल में बच्चा छः घंटे हमारे साथ आता है बाकी टाइम माँ बाप के पास रहता है तो माँ बाप का प्रशिक्षण होना चाहिए एक अच्छे माँ बाप कैसे बन सकते हैं उसका एक प्रशिक्षण माँ बाप के साथ होना चाहिए अभी विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग इस बात को मान भी रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीखना बच्चों का परिवार में होता है समाज में होता है स्कूल में मतलब तो सिर्फ छह घंटे जाता है बाकी काम तो उसका सीखना परिवार में होता है समाज में होता है तो अब वहां क्या अच्छी चीजें माँ बाप और परिवार सिखाएं ये माँ बाप को देखने की जरूरत है अभी एक सवाल है बच्चे नहीं सीख पाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है अभी हम पूछ रहे हैं सबसे तो उसमें टीचर तो कहते माँ बाप की जिम्मेदारी है माँ बाप कहते टीचर की जिम्मेदारी है पर समय तो जा रहा है अब ऐसे में निश्चित रूप से सब लोगों को इस मुद्दे पे बात करने के लिए आगे आना चाहिए माँ बाप को भी आगे आना चाहिए पंचायत प्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए टीचर्स को भी आगे आना चाहिए शिक्षा अधिकारियों शिक्षाविदों को भी आगे आना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए समय ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए कुछ उत्पादकता के साथ कुछ क्वालिटेटिव काम के साथ निकलना चाहिए तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब जगह इस बात को जरूर उल्लेखित करें प्रचारित करें प्रसारित करें कि माँ बाप और शिक्षक जब तक दोनों साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक इन स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा क्योंकि ये ज्वाइंट रूप से ही करने वाला काम है और जहां भी समुदाय ने समाज ने माँ बाप ने थोड़ी सी भी शिरकत किए थोड़ी सी भी भागीदारी की है तो वहां एक अच्छा स्कूल बनने में बहुत जल्दी सफलता मिली है और तभी हम सार्थक और सफल भी हो पाएंगे तो मुझे लगता है कि अभी विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण हो रहे हैं सरकार भी करती है हम भी कर रहे हैं तो अभी हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यदि माँ बाप जुड़ जाए माँ बाप यदि वास्तव में सीख जाए तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों का शिक्षण कैसे होना चाहिए वो मास्टर जी को भी निर्देशित कर सकते हैं वो मास्टर जिससे अच्छा काम करवाने में सफल हो सकते हैं अभी हमने आज समितियों के प्रशिक्षण हो रहे थे हमने पूछा बहुत सारे लोगों ने, को यह नहीं पता कि वो समिति के सदस्य हैं। उनको पूछना पड़ा तो आपस में बात करने लगे कि मैं समिति का सदस्य हूं या नहीं हूं तो तुम बताओ हूं क्या आप बताओ हूं क्या नहीं पता उनको तो ये एक तरह से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए पांच साल हो गए लेकिन शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत समितियां बनी नहीं रही ये मैं नहीं कर रहा ये वहां की पूरी समितियां इकट्ठी हो रही है 60, साठ 70, सत्तर अस्सी अस्सी लोग इकट्ठे होकर के बोल रहे हैं तो ऐसे में सब लोगों को मुझे लगता है एक साथ संगठित होने की और एक प्लेटफॉर्म पे अभी क्या हो रहा है कि बहुत संस्थाएं अलग काम कर रही है फलानी संस्था अलग काम कर रही है वो अलग काम कर रहे हैं मुझे लगता है सबको एक मंच पर सबकी एक दूसरे को पूरक होने की आवश्यकता है उस पर भी काम करने की जरूरत है अभी बहुत सारी संस्थाएं हमारे मिलकर के काम करना एक प्लेटफॉर्म बना रही है वो अभी चैलेंजिंग है पर एक कोशिश हो रही है तो मैं चाहता हूं कि हमारे बाकी साथी भी थोड़ा सा जैसे कि स्कूल्स में किस तरीके का अचीवमेंट हुआ है तो दिलीप जी प्रवीण जी ये सारे लोग बताएं उसी तरह से आंगनवाड़ी में भी सुशीला जी और मुन्नी जी ये लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे प्लीज चलिए बहुत ही अच्छी बात है जो है मदन जी ने अपना अनुभव और मुझे लगता है कि हमारे जो साथी इस वक्त रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी लोगों को भी एक तरह की सोचने की बात है और खास करके राजस्थान में जो अब आप सुन रहे हैं और जहाँ तक की बात आबू रोड और निचला तक की जो आम, बाकर क्षेत्र जो है इसमें इस तरह की बातें ज़्यादातर बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं और लेकिन अब मदन जी की बातें और सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है कि जहां पर अभिभावकों को भी इस शिक्षा के क्षेत्र में शिरकत करनी होगी तभी जाके जो है एक नयापन इस शिक्षा के क्षेत्र में आएगा और वो समय की मांग है तो समय की मांग में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम बहुत शिक्षा समिति के जो हमारे टीचर्स समूह है उन सभी से बात करेंगे क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो किस तरह की बातें उनके साथ हुई उनका अनुभव जरूर सुनना चाहेंगे हम लोग लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्क्राते रहो खुशियां ठंडी छाओ में खेलेंगी खुशियां ठंडी छाओ में भारत कारक वाला आया आया मुरली वाला रे हर भारत कारक वाला आया आया मुरली वाला रे सुख संसार सबकी बाहों में खेलेंगी खुशियां ठंडी छाँ में खेलेंगी खुशियां अपना धरती अम्बर अपने सच होगा सपना भूमंडल पर दूर तलक इक भारत अपना धरती अंबर अपने सच होगा सपना केतों में खलिहानों में खानों और खदानों में खेतों में खलिहानों में खानों और खदानों में धन और धान्या पार बिखिर राहों में खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाओ में खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाऊ नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम समय की मांग आइए हम लोग बहुत ही अच्छे एक विषय पर बात कर रहे हैं जहाँ पर आ, सरकारी शिक्षा जो चल रही है जो गवर्नमेंट स्कूल्स स्कूल है राजकीय माध्यमिक स्कूल्स जो आंगनबाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो आ, एक बदलाव की ज़रूरत है एक आ, मेहनत की ज़रूरत है यानी काम करने की ज़रूरत है उसमें किस तरह के कार्य करना चाहिए उसके ऊपर बौद्ध शिक्षा संस्थान जो है अभी लगभग 30 आंगनबाड़ियों के साथ मिलकर काम कर रही है और बहुत सारे स्कूलों में एक अच्छा समूह मिलकर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बुनियादी काम हो रहा है जैसे कि अभिभावकों के साथ समितियों के साथ मिलकर बातचीत करके एक नई पहल करने की कोशिश जारी है अभी हमने मदन जी से जैसे बात की है उसके साथ ही इसी समिति से जुड़े हुए हमारे दिलीप कुमार जी हैं जिनसे हम बात करेंगे जो अभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको किस तरह की बातें उनका जो अनुभव है वो अभी उन्हीं से सुनेंगे सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार अभी जैसे मदन जी ने बहुत सारी बातें इस बौद्ध शिक्षा समिति के बारे में बताई हैं, लेकिन हम लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो हमें लगता है कि जैसे कि अभी जो भी हमारे सरकारी स्कूल हैं और हमारा जो समुदाय है उसके बीच में एक खाई बनी हुई है कि लोगों को लगता है कि ये गोवमेंट स्कूल है इसलिए वो उसको अपना नहीं मानते हैं जब ऐसी बात है बीच में खाई बनी हुई है तो उसको हम कैसे पाट सकते हैं जब तक गवर्नमेंट स्कूल को हम अपना नहीं समझेंगे तब तक वो गवर्नमेंट स्कूल ही बन के रहेगा तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि सब लोगों को ये लगना चाहिए कि ये हमारा स्कूल है क्योंकि जब दूसरा समझा जाता है तो हम उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं तो जब अपनी चीज़ होगी तो हम उसका ज़्यादा परवाह करेंगे क्योंकि हमारे कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं कोई सरकार के बच्चे तो वहाँ आते नहीं हैं तो जब समुदाय के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं तो समुदाय को ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे उस पर विचार करना चाहिए अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने भी अभी समय के साथ साथ जो स्कूल बने हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल तो एक हम तीसरे तरीके के स्कूल की एक संकल्पना है हमारी जो कि वो पूरी भी हुई है हमने अलवर क्षेत्र में भी एक समुदाय बोधशालाएँ स्थापित किए हैं वहाँ पे लगभग हमारे 40 स्कूल संचालित हैं और वहाँ लगभग 8 से दस हजार के बीच में बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं तो जब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं समुदाय इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है तो उसी को बेस बनाते हुए हम सोच रहे हैं ये क्योंकि सबसे ज़्यादा तबका तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है नीचे का जो तबका है गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वहाँ बच्चे तो क्यों ना इन्हीं स्कूलों को बहुत मजबूत बनाया जाए जिससे कि शिक्षा की वास्तव में जहाँ जरूरत है वो ठीक से पहुँच सके तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राइमरी समूह के साथ की जा सकती है आंगनबाड़ी और प्राइमरी समूह हमारा मुख्य टारगेट है यहाँ पे तो क्वालिटी एजुकेशन की जो ही बात आती है तो उसमें करेंगे क्या ऐसे सवाल बहुत सारे उठते हैं और लोग उस पर बहुत सारे विचार विमर्श भी करते हैं लेकिन हमने यहाँ के जो स्कूलों में गए हम लोगों के साथ बातचीत की है क्योंकि उनके भी अपने अनुभव है हमारे भी अपने अनुभव है अनुभव को देखा एक दूसरे से और जो ही हम क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चों के साथ हम बाल गीत कविताएँ खेल कहानियां यहां शुरुआत करते हैं तो बच्चों को क्योंकि पसंद यही है अगर देखा जाए तो बच्चों को बाल गीत कहानियां ये बहुत अच्छी लगती हैं अगर वास्तव में आप बच्चों के मन को जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है अगर आप इसके माध्यम से बच्चों से रूबू होते हैं तो बच्चे आपसे अपनी बात कहने में बेजिजत अपनी बात रखेंगे और बच्चों का लेवल आप ठीक से वहां पे असेस कर सकते हैं बच्चों से बातचीत करके उनका असेसमेंट खेल खेल में आप करके और एक लेवल उनका तय कर सकते हैं कि इन बच्चों को क्या जानना है अभी क्योंकि उसकी आवश्यकता को उनकी जो नीड है उसको पहचाना बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए तो बच्चों के साथ अगर उसकी नीड को हमने पहचान लिया और उसके अकॉर्डिंग हम अगर काम करते हैं जो भी टीचिंग लर्निंग मेटेरियल है उसके हिसाब से हम डेवलप करते हैं तो बच्चे को सीखने में ज्यादा मजा आता है अब एक एक दो उदाहरण मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक हमारा निचला विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है आज उसकी स्थिति बहुत अच्छी है सही मायने में हमारा जो फैसिलिटेटर है वहां पे जो काम करता है बोध शिक्षा समिति का पहले जो बच्चे थे अब उनकी रेगुलेटरी बढ़ी है वहां पर बच्चे पढ़ने लगे हैं वहां पे शिक्षक साथियों ने बहुत सहयोग किया है वहां का गवर्नमेंट का जो स्कूल है उस पर व्हाइट वॉश हुआ है विद्यालय लगने लगा है तो कम्युनिटी के लोगों को लगा कि यार इस विद्यालय में अचानक ये क्या हो रहा है कम्युनिटी के साथ हम लगातार संपर्क कर रहे हैं समुदाय बैठ के वहां पे कर रहे हैं तो समुदाय को यह लगता है कि वास्तव में ये विद्यालय हमारा है और उसको अब हम बात ऐसे करें कि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि अचानक हो गया है इसमें वहाँ पे हम कम्युनिटी के साथ लगातार एक घंटे तक शाम को संपर्क किया जाता है लोगों से बातचीत की जाती है हमारे फैसिलिटेटर के द्वारा फिर हम कम्युनिटी मीटिंग अरेंज करते हैं वहाँ पे और हम मुद्दों पे बात करते हैं भाई हमारे बच्चों की आवश्यकता क्या है उस पर बहुत सारी बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद कम्युनिटी को अगर ये लगता है कि वास्तव में हमारे बच्चों का अकेडमिक लेवल बढ़ना चाहिए तो उसके लिए हम सबको प्रयास करने होंगे और वो प्रयास तभी होंगे जब वास्तव में हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चों का लेवल जो अभी है उसको हम ठीक से एसेस कर लें समुदाय लेवल पे भी माँ बाप भी उसको देखें टीचर्स भी देखें दोनों मिल को देखने के बाद ही उस बच्चे के साथ ठीक से काम किया जा सकता है मैं तो क्योंकि हमारे यहाँ भाषा का बहुत बैरियर है मुझे भी समझने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अलवर क्षेत्र की भाषा यहाँ की चाहता बहुत डिफरेंट है तो लेकिन अब मुझे भी समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे भाषा समझने लगा हूं और क्योंकि वहाँ लोकल फैसिलिटेटर है तो उसके माध्यम से हम काफी कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पा रहे हैं वहां पे तो खेल खेल में शिक्षा कैसे दी जाए हमारा जो पूरा फोकस है वो कि खेल के माध्यम से शिक्षा हम कैसे बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और ये आज की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते ही हमें आगे बढ़ना होगा बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपका जो समूह है काम कर रहा है और पहले आपने समुदाय के साथ बैठकर बातचीत की और किस तरह से बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए या स्कूल का एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छा करने के लिए समुदाय को जो है पहले आगे आना चाहिए और जैसे ही आपने एक उदाहरण भी दिया निचलागढ़ का और वहाँ पर ये पहल शुरू हो चुकी है वहाँ पर लग रहा है कि अब स्कूल अच्छी तरह से चल रहा है बच्चों में भी परिवर्तन आ रहे हैं समुदाय भी उसके साथ जुड़ा हुआ शिक्षक भी इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ आंगनबाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही हैं तो आइए सुशीला जी भी बहुत शिक्षा समिति से जुड़कर आंगनबाड़ी में विशेष अपना योगदान दे रहे हैं तो किस तरह से उनकी पहल शुरू हुई वो हम जानेंगे जी, सभी को सुनने वालों को मेरा नमस्कार आंगनबाड़ी में क्या है कि जैसे कि सर ने बताया है कि इस उम्र के बच्चे ज़्यादा सीखते हैं पूरी उम्र के बजाय इस उम्र के तीन से छः साल के बच्चे अस्सी प्रतिशत सीख जाते हैं इस उम्र के बच्चों को ठीक से शिक्षा मिले अगर नींव मजबूत होगी तो आगे चल के ये बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़ा और ज़्यादा समझ के साथ अच्छे से काम कर सकते सीख सकते सीखने सिखाने का काम अच्छा कर सकते तो हमने देखा कि प्रिय की जो शिक्षा है उसके बारे में समुदाय के लोग माता पिता अभी नहीं जानते उनको यही लगता है कि इस उम्र के बच्चे क्या सीखेंगे उनकी उम्र नहीं है पढ़ने लिखने की तो उनको हम बताते हैं जाके घर घर जाते हैं संपर्क करते हैं हमारे द्वारा लगाई गई प्री टीचरें भी एक घंटा संपर्क करती है और बातचीत के दौरान ये समझाया जाता है कि इस उम्र के बच्चे जो सीख सकते हैं वो पूरी उम्र अपन नहीं सीख सकते एक तो ये समझाते हैं दूसरा उनके साथ बच्चों का मतलब लगाव बढ़े हमारे साथ और केंद्र में आए इसके लिए अलग अलग गतिविधियाँ कराते हैं जो बच्चों के स्तर के अनुसार हो बच्चों की रुचि के अनुसार हो उनकी उम्र को देखा जाता है उनकी रुचि को देखा जाता है और उसके अनुसार अपन गतिविधि कराते हैं बौद्ध शिक्षा समिति के जो टीचर लगाए गए हैं प्री टीचर वो इस तरह का काम करती है अक्षरी ज्ञान को ही महत्व नहीं देते हम संपूर्ण मतलब विकास की बात करते हैं जिसमें व्यवहारिक ज्ञान को भी हम उसमें शामिल करते हैं क्योंकि अक्सरी ज्ञान तो करने के बाद भी लोगों को जीने का ओन नहीं मिलता है कि कैसे जिया जाता है कैसे बोलना चाहिए कैसे रहना चाहिए तो हम स्कूल में प्लस आंगनबाड़ी में भी हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि बच्चे मिल के रहे व्यवहारिक ज्ञान देते हैं कि मिलजुल के काम करें और बच्चों के साथ गतिविधि क्या है कि आस पड़ोस के जैसे पेड़ पौधे हैं फल है बीज है फूल है तो उनसे ही हम गतिविधियाँ ऐसी कराते हैं रचनात्मक कार्य कराते जो बच्चों का वहाँ पर लगाव बने और रुचि बने उनकी आने में तो इस तरह का हम काम करते हैं और मैं इधर बहादुरपुरा साइड में पंद्रह केंद्र है मेरे पास तो उसमें मैं सपोर्ट का काम करती हूँ उसमें मदद करती हूँ सभी केंद्रों को मैं देखती हूँ और उनमें मैं मदद करती हूँ जिसमें कोई समस्या है तो उसका समाधान करना या गतिविधियाँ सुझाना और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बच्चे हमारी भाषा नहीं समझते ये बता रहे जैसे सर दोनों ने बताया कि हमको भाषा समझ में नहीं आती है और ना उनको हमारी आती है तो इसको देखते हुए जो फ्री टीचर लगाई है वो तो आसपास की उनके जो परिवेश में है उन्हीं को लिया गया है ताकि उनकी भाषा के भाषा से भाषा समझ सके और अच्छा सा काम वो कर सके इसका हमने पूरा ध्यान दिया है पहले से भी काम चल रहा था पर क्योंकि वो जो केंद्र की कार्यकर्ताएं लगी हुई थी तो सीधी सी बात है कि अभी आदिवासी समाज में इतना पढ़ना लिखना लड़कियों का विशेषकर अभी हुआ नहीं है तो उनको मतलब ले तो लिया कार्यकर्ता के रूप में पर वो अभी भी कोई एजेंड पढ़ी लिखी नहीं है तो वो ठीक से परपर जो काम होना चाहिए वो चाके भी उसमें कर नहीं पाते हालांकि पूरी मदद करते हैं वो कोशिश भी करते हैं पर फिर भी एक थोड़ा सा उसमें वो रहता है तो परस्पर मिलके हम इस काम को थोड़ा सा सुधार रहे हैं और उसमें गुणवत्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अच्छा सीखें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे साथ प्रवीण जी हैं प्रवीण जी भी फील्ड में जाते हैं काम कर रहे हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस उनका जो अनुभव है वो सुनेंगे सभी श्रोताओं को नमस्ते जैसा कि अभी सुशीला जी ने बताया था कि हम पंद्रह आंगनवाड़ियों के साथ काम करते हैं तो इन्हीं आंगनवाड़ियों के पास में स्कूल भी हमारे जुड़े हुए हैं तो मेरा फील्ड भी वही है जो आंगनवाड़ी के पास में स्कूल्स हैं तो 15 स्कूलों सरकारी स्कूलों के साथ में काम करता हूं तो इसमें हमारे 15 शिक्षा समर्थक लगे हुए हैं जिनका मैं ऑनसाइट सपोर्ट करता हूं तो प्रारंभ में हमने देखा कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों का शैक्षिक स्तर है वो कक्षा के स्तर का नहीं पाया गया तो हमने प्रयास किया कि हम कैसे करें कि बच्चे सारे बच्चे हैं जो कक्षा स्तर तक पहुँचे तो शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि इनके साथ हमें बेसलाइन करना चाहिए तो हमने शुरुआत में बच्चों का बेसलाइन करके कक्षा स्तर निर्धारित किया और इन्हीं स्तरों को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा समर्थकों के साथ ऐसे प्लान किए कि बच्चे कक्षा स्तर तक पहुंचे, तो इसके लिए हमने ऐसी एक्टिविटी डिजाइन की ऐसे टीएलएम एल तैयार किए कि बच्चे खेल खेल में ही शिक्षा ग्रहण करें और हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा महत्व प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है और यदि उन्हें अवसर दिए जाए तो जरूर बच्चा सीखता है और ऐसा भी मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति है जो अलग-अलग होती है तो इस प्रकार के तैयार करके बच्चों का जुड़ाव होने लगा बच्चों की नियमितता बढ़ने लगी अभिभावकों के साथ हमने समय समय पर मीटिंग आयोजित की बच्चों को स्तर को सामने रखा और एक प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक स्कूल में फाइल बनी हुई है उस फाइल को हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं उस पोर्टफोलियो फाइल के अंदर हर बच्चे का लर्निंग लेवल दिया गया है कि बच्चे के लर्निंग के अंदर कैसे हैरानगी बढ़ती है बच्चे की प्रगति कैसे होती है इस प्रकार हमने कम्युनिटी मीटिंग के माध्यम से अभिभावकों को दिखाया जिससे अभिभावक ये जानने लगे कि नहीं वास्तव में हमारा बच्चा कितना पीछे चल रहा है या कितनी प्रगति कर दी है जो बच्चे नियमित आने लगे हैं उन बच्चों की सीखने सिखाने में बच्चों की प्रगति जरूर बढ़ी है लेकिन जो बच्चे अनियमित है उन बच्चों की लर्निंग भी पीछे चल रही है तो अभिभावकों को वास्तव में लगा कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है इन्हीं वजह से हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है तो अब बच्चों बच्चों को वो नियमित भेजने लगे हैं और बच्चे लगभग लगभग कक्षा स्तर तक पहुंचने के लिए कगार पर पहुंचे हैं ऐसे हमारे सामने दो तीन स्कूल है जैसा कि मानते कि खादरा स्कूल जो बगेरी के पास में है उस खादरा के अंदर शुरुआत में फिफ्टी से भी पीछे उपस्थिति रहती थी लेकिन हमने गृह संपर्क किया उनके साथ कम्युनिटी मीटिंग्स की तो आज ऐसे परिणाम है कि 95 से 100 परसेंट के बीच आज उपस्थिति रहती है और बच्चे खेल खेल में शिक्षा कर मतलब ले रहे हैं बच्चे जिज्ञासु हो रहे हैं और गतिविधि आधारित शिक्षण कर रहे हैं साथ ही टीचर्स भी मोटिवेट हुए हैं कि नहीं वास्तव में हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है हमें बहुत द्वारा जो शिक्षा कैसे पढ़ाई जाए बच्चों के साथ कैसे काम किए जाए इस प्रकार का हमें वास्तव में ऐसा टी मिला है ऐसी एक्टिविटियाँ मिली है और शिक्षक भी साथ में अब काम करने लगे हैं ऐसा ही रेडवा कला में हमें देखने को मिल रहा है कि सारे टीचर पॉजिटिव दृष्टि से उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने लगे हैं तो ऐसी दो स्कूल हमारे सामने जो काफ़ी अच्छे स्तर पे अभी काम कर रही है और हमारे शिक्षा समर्थक जी जान लगा कर उसमें कोशिश कर रहे हैं और पढ़ाने में तो आज हम मानते हैं कि हमने जो मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ परिणाम नज़र आ रहा है और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करे हमारा लक्ष्य यही है कि सारे बच्चे सीखे और सारे बच्चे कक्षा स्तर तक पहुंचे तो इसके लिए हमने ये किया है कि आंगनबाड़ी है जो तीन से पाँच छः साल के बच्चों के जो काम कर रहे हैं यदि ये, ये नींव मजबूत हो जाएगी तो सीधे कक्षा एक दो में आने वाले बच्चे हैं उनके साथ पढ़ने लिखने संबंधी कार्य हो जाए इसी कगार पर हम काम कर रहे हैं तो प्री स्कूल शिक्षिका द्वारा हम गतिविधि आधारित शिक्षण के अंदर पूर्व पठन पूर्व तैयारी है जो प्री शिक्षिकाओं द्वारा की जा रही है इसके बाद सीधे ही वो बच्चे जब उनके साथ तैयारी पठन पूर्व तैयारी पूर्ण हो जाती है तो पढ़ने लिखने साथ हम काम करेंगे तो आगे से हमें समूह दो यानी कक्षा स्तर के जो नीचे के बच्चे हैं उनके साथ आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कक्षा स्तर के अनुसार बच्चों के साथ काम करेंगे सभी को तो धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से काम आपके द्वारा हो रहा है और बच्चों में किस तरह की जो प्रेजेंटी है या उपस्थिति जो है उसमें परिवर्तन आए ये आपने अपने शब्दों में कहा आइए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हम लोग अभी एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं उसके बाद फिर से समय की मांग में हम हमारे साथ जो दूसरे दो साथी हैं यूनुस और मुनी जी उनसे भी बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी स्का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर समय की मांग इस कार्यक्रम को और यहां पर हम लोग शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जिस तरह बौद्ध शिक्षा समिति काम कर रही है उसके ऊपर हम लोग वे चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर अभिभावकों की जो रुचि है उसको देखने की ज़रूरत है उनको भी बच्चों को अपने स्कूल में भेजने की उनको पढ़ाने की थोड़ी सी जो रुचि है उसको बढ़ाने की ज़्यादा मांग हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर हमें एसएमएस कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर से चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम और अपनी व्यूज़ अपने विचारधाराओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या आपको लगता है आपके गाँव के अंदर किस तरह की शिक्षा प्रणाली है तो आप थोड़ा सा हमें जरूर लिखकर भेज सकते हैं और अवश्य लिखकर भेजिए आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम में कुछ बदलाव करना चाहेंगे और कुछ नए परिणाम आ रहे वो भी आपके सामने रखना चाहेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार जन्म से नहीं करम से बने तकदीर की लंबी लकी तकदीर की लंबी लकी जन्म से नहीं करम से बने जन्म से नहीं करम से बने उसने किया वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया पोथी भी पढ़ पढ़ क्या उसने किया वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया कलम से नहीं करम से बने कलम से नहीं करम से बने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 जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की है यहाँ पर आकर समूह के साथ समुदाय के साथ मिलकर पहले उन्होंने चर्चा की उसके बाद उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये काम होना चाहिए पहले भी काम होता था ऐसा नहीं कि नहीं होता था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक और जोर की जरूरत है एक और जोश से काम करने की जरूरत है ये उनको लगा तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया और आगे चल के हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुन्नी जी हैं जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव क्या है नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार मैं आंगनवाड़ी में काम कर रही हूँ मतलब सपोर्टिंग का पीछे से पंद्रह स्कूलों मेरे पास बाकी की चीजें तो मेरे साथियों ने बता दिया कि आंगनवाड़ी को गांव में पहले ये ये नहीं समझते थे भाई आंगनबाड़ी की सेवाएं क्या है ये मतलब उनको पता नहीं था उनको सिर्फ यही पता था भाई दलिया खिंची मतलब यह बटता उसी टाइम बच्चे आते थे हम लोगों ने जब यहाँ पे आए संपर्क किया तो उनके आंगनबाड़ी की सेवाएँ के बारे में बताया, भाई सिर्फ़ ये दलिया खिंचड़ी वाली स्कूल नहीं है और उनकी पूरी सेवाओं के पता नहीं था तो शुरू शुरू में तो काफ़ी परेशानी आई हम लोगों की बच्चे नहीं आते थे सेंटर तो दस बजे खुल जाते वो आंगनबाड़ी सेंटर वो कार्यकर्ता खोल के और चले जाते थे बच्चे नहीं होते थे बच्चे उसी टाइम आते थे वो भी कुछ बच्चे आते जो दलिया खिचड़ी मिलते थे तो हमने गांव में हमारी प्रिय टीचरों के साथ मिलके संपर्क किया और जैसे साथियों ने बताया संपर्क करके आंगनबाड़ी की सेवाएं के बारे में बताया भाई इनकी ये ये सेवाई है और तीन से लेके और छह वर्ष तक के बच्चों को आप भेजो जो मान लो स्कूल जाने से पहले पूर्व तैयारी हम कराएंगे हमारी जो प्री टीचर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी यही है दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो हमने उनको पूरी जानकारी दी जो आंगनबाड़ी की सेवाएं होती है और उसमें हमारी जो प्री टीचर है बच्चे के साथ योजना बना के और बुर्गी कौसलों में बांध के और उनके साथ काम करते हैं और उनके पीछे जो हम उनको कार्यशाला में बताते हैं और उनकी मीटिंग वगैरह करते हैं उसके आधार से वो काम करते हैं और उसमें कुछ काम वो वो पीछे पिछड़ते हैं थोड़ा बहुत तो हम उनकी मदद करते हैं तो ऐसे मतलब मेरे पास दस स्कूल तो दस आंगनबाड़ी तो भाकर क्षेत्र में है और पांच इधर है नीचे तो इस ऐसे करके पंद्रह में मदद करते हैं और अब शुरू में दिक्कत है अब काफ़ी प्रोग्रेस है शुरू में तो काफ़ी निराशा महसूस हुआ था क्योंकि वो आते नहीं थे नहीं तो कार्यकर्ता सपोर्ट करते थे नहीं उनके अधिकारी सपोर्ट करते थे तो इक्ले से पड़ गए थे पर अब करीब दो महीने से बच्चे भी आने लगे हैं और अब अच्छा लगता है अब ऐसा लगता है कि हमारा जैसा हम पीछे छोड़ के आए थे भाई हाँ आंगनबाड़ी में बच्चों की थोड़ी झलक देखने को मिलती है अच्छे काम करते हैं और हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे नहीं जाते फिर लगा के आने जैसा काम नहीं होता हम पूरी योजना बना के जाते हैं क्या काम करना है किन से मिलना है और उनको जिस सेंटर पर जा रहे हैं हम क्या क्या काम कराएंगे ये पूरा तैयारी के साथ जाते हैं तो पहले तो हम देखते हैं अब जो हमारे वहाँ पे पूरी टीचर है वो क्या काम कर रही है जब वो थोड़ा सा जैसे हम बताते वैसे नहीं करते तो हम उनको फिर करके बताते क्लास में ए प्री टीचर बनके हम काम करते हैं तो उनको थोड़ा समझ आता ऑर्डर नहीं देते भाई तुम ऐसे कर ऐसे कर नहीं ऐसे ऑर्डर देने का नहीं हम उनको काम करके बताते हैं देखो आप यहाँ तक तो आपने सही किया यहाँ पर थोड़े पीछे लगे थे तो ऐसे करना थोड़ा तो इस तरीके से अब काफ़ी सुधार है और औरतें भी महिलाएँ भी मतलब सब लगी है और बातचीत में शामिल होने लगी है भाषा की दिक्कत जरूर आती है समझ तो लेते हैं जो हमारी वो प्री टीचर है शिक्षिका वो हमें बता देती तो हमें समझ के और बच्चों के साथ काम करते जो भी उनके साथ हमारे लक्ष्य में है वो काम करने की कोशिश करते हैं चलिए मुन्नी जी ने बहुत ही अच्छी बात है आप सभी को सुनाया है और मुझे लग जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हम सुन रहे हैं जिस तरह से कोई भी एक पहल शुरू करते हैं तो शुरुआत में लोगों को कुछ अजीब सा लगता है इसलिए उसमें जुड़ते नहीं हैं लेकिन हम लोग उनको अगर अपना लक्ष्य बताते हैं और उसके फायदे बताते हैं तो नेचुरली लोगों का जुड़ाव बढ़ जाता है तो इस तरह प्रिय आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी है बाकर क्षेत्र में वहाँ पर बच्चों का जो है वृद्धि हो रही है बच्चे आ रहे हैं और सीखना शुरू कर दिया है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब हम लोग सभी लोगों से बात कर चुके हैं और मदन जी कुछ कहना चाहते हैं कुल मिला बातचीत का सार इसमें है कि काम एक्चुअल में पहले भी हो रहा था लेकिन काम को एक रचनात्मक ढंग से नए मोड से नए एनर्जेटिक ढंग से नए आइडियाज पे कैसे करें आप जिस कार्यक्रम में अपन बात कर रहे हैं समय की मांग वास्तव में ये समय की आवश्यकता है कि अब जनसमुदाय जब तक आगे नहीं आएगा ना तो ये किसी भी प्रकार का जो योजनाएं बहुत आ गई अब ये शिक्षा का अधिकार कानून की हम बात कर रहे हैं हम उसके सहारे स्कूलों में काम कर रहे हैं पांच साल हो गए शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए लेकिन आपको जमीनी हकीकत में वो कहीं भी नजर नहीं आएगा तो ऐसे में वास्तव में यह आवश्यकता है अब शिक्षकों को भी समय के हिसाब से बहुत रचनात्मक ढंग से उनको काम करने की उनकी आवश्यकता है इसी तरह से मैं कहूंगा कि पंचायत के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस तरह से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो अपनी वो अपनी बातचीत में कैसे इस मुद्दे को शामिल करें यह बहुत जरूरी है इसी तरह से जैसे अभी हमारे फैसिलिटेटर्स हमारी प्री टीचर्स सब काम कर रही है तो वो उनकी ऐसी खास क्या बात है उनकी खासियत है कि वो बच्चे की जरूरत को पकड़ते हैं बच्चों को एक्चुअल में क्या चाहिए इसकी नीड क्या है चाहे वो तीन से पांच साल वाला बच्चा हो चाहे वो सिक्स टू फोर्टीन इयर्स का बच्चा हो तो उसकी क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा योजना के साथ और उस योजना के अनुसार तैयारी क्या है टीचर की वो पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाता है और तब कुछ काम कर अप्लाई करता है करता है तो बच्चों का निश्चित रूप से एक परिणाम हमें मिलता है ऐसा ही पेरेंट्स के साथ हम महसूस कर रहे हैं ऐसा ही हम टीचर्स के साथ महसूस कर रहे हैं ऐसा ही स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स हैं उनके साथ तो मैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस चर्चा में शिक्षकों को भी शामिल किया जाए इस चर्चा में अभिभावकों को भी शामिल किया जाए एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म आप बनाइए जिसके माध्यम से अपन ऐसे इश्यूज़ पर खुला डिस्कशन करें कि उनकी क्या आवश्यकता है क्या उनको लगता है कि यह होना चाहिए मतलब काम वहां नहीं हो रहा है लेकिन जरूरत हमें लग रही है हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं माँ बाप को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं लग रही है पर क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं हम थोड़ा सा उनसे आगे हैं समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं इसलिए हमारी जरूरत भी है कि हम उस समाज के साथ काम करें लेकिन उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा साथ लाएंगे बातचीत में हिस्सेदार बनाएंगे मैं चाहूँगा कि अगली बार यदि कभी ऐसा मौका मिलता है तो कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे डिस्कशन में लाओ आप और फिर ऐसे में जो जहां भी जैसे हमने एक आशा की किरण नजर आती है यहां आब रोड के ऐसा नहीं कि बिल्कुल निराशा है, निराशा है कुछ नहीं है हम तो बहुत सकारात्मक सोच के साथ काम करने चाहते हैं और उसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं सब लोग हमें कहते थे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है बहुत चैलेंज है कुछ नहीं कर पाएंगे डरते थे फील्ड में भी डरते डरते जाते थे लेकिन आज उस डर के साथ हम काम करते हुए आगे बढ़े तो लोगों ने हमारे काम का समर्थन किया सब लोग आगे आ रहे हैं तो परिणाम भी मिल रहे हैं और बच्चे आने लगे हैं टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी ब्लॉक लेवल के जो लोग हैं चाहे वो जनप्रतिनिधि को या एजुकेशन और महिला बाल विक, विकास विभाग के लोगों की बात हो सभी लोग इस पूरे काम में उनको भी लगा कि एक ज़रूरी काम है ठीक है उनकी अपनी असमर्थता हो सकती है उनकी एक योग्यताओं का मसला भी हो सकता है उनकी स्किल का भी एक मसला हो सकता है जिस भी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं टाइम टेकिंग काम है मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और ये निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोगों का दायित्व उनसे ज़्यादा है कि उनके लिए कुछ नया सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म क्रिएट करें रचें उनके लिए मैं तो यही बात कहना चाहूँगा आपने इस मंच के माध्यम से हमारे को ये अवसर दिया हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक छोटी सी आशा की किरण इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि किसी को मिलती है तो वो इसमें आएँ देखें समझें हमें भी सुझाव दें राय दे कि हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि वैसे भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो इसी तरह से हम लोग अगर कार्य करते हैं तो जीत निश्चित है और इसमें समुदाय की जीत है हमारी नहीं समुदाय की जीत है और समुदाय के सभी लोगों का और बच्चों का विकास के लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो मिलकर काम करने की जरूरत है इस चर्चा में आगे हम लोग कुछ टीचरों को भी इस, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे कुछ अभिभावकों को, को जोड़ेंगे और जो प्रैक्टिकल में फील्ड पर काम करने वाली जो टीचर्स हैं जो बौद्ध संस्था से जुड़ी हुई है या बौद्ध संस्थाओं ट्रेनिंग करा के उनको टीचिंग के लिए रखा है तो उन सभी से भी हम लोग जुड़ेंगे और आगे आगे हम लोग बच्चों को भी बच्चों से भी बात करेंगे कि किस तरह से उनको परिवर्तन महसूस हो रहा है या उनमें बदलाव जो वो फील कर रहे हैं या वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कैसे जोड़ पा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं उनसे भी हम लोग राय लेंगे तो चलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के मन में भी कुछ प्रश्न होगा कुछ सवाल उठे होंगे तो हम सभी आपके सवालों के आपके मनोभावों का तहदिल से स्वागत करते हैं तो आप निश्चित तौर पे हमारे इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं और फोन करके भी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं अपनी बात अगर आपको कुछ कहना हो तो जरूर अवश्य कहिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपना एसएमएस करके अपनी दिल की बात हम सब सजा कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं तो चलिए अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की और भी नई बातें समय की मांग को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या जरूरत है बुनियादी तौर पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए और भी इस तरह की बातें हम करेंगे और आज के लिए बस इतना ही मुझे और हमारे सभी साथियों को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते भरे दुआ से जिए वो क्यों किस डरे इंसान में इंसानीत जो भरे से जी वो क्यों किस से डरे वो है देवता जो है गुणवान वो है देवता जो है गुणवान भरम से नहीं करम से बने भरम से नहीं करम से बने मेरे भाई सुनो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 धर्म से नहीं करम से बने भर्म से नहीं करम से बने